अर्थ हे सोम कलश में रखा तेरा रस पृथक-पृथक पात्रों में रखा जाता है जैसे शयन पक्षी अपने निवास स्थान में आकर रहता है अर्थ हे सोम इंद्र को आनंद देने के लिए अति मीठा रस दे अर्थ शत्रु को पराजित करने वाले रथों की भांति देवों को पीने देने के लिए रस निकालते हैं अर्थ आनंद देने वाले तेजस्वी वायु की भांति शब्द करते हैं अर्थ हे सोम पत्थर से कूटा हुआ सोम छाननी में से जाता है यह सोम स्तुति करने वाले के लिए उत्तम बल धारण करता है अर्थ यह सोम कूटा हुआ और स्तुत किया गया छाननी से छाना जाता है यह राक्षसों को नष्ट करता है यह सोम रस मेढ़ी की छाननी में से छाना जाता है शरीर में जो दोष रहते हैं वे यहां राक्षस करके कहे हैं अर्थ हे सोम जो भय समीप है जो भय दूर है जो भय मुझे यहां प्राप्त होता है उस भय को दूर करो अर्थ वह सर्वदर्शक सोम जो पवित्र करने वाला है वह छननी में से हमें पवित्र करे अर्थ हे अग्ने जो तेरे अंदर पवित्र करने वाला तेज फैला है उसके द्वारा हमारा ज्ञान पवित्र कर अर्थ हे अग्ने जो तेरा पवित्र करने वाला है उस तेज से हमें पवित्र कर ज्ञान के स्तोत्रों से हमें पवित्र कर अर्थ हे सूर्य देव तू छाननी तथा रस निकालने इन दोनों से सब प्रकार से मुझे पवित्र कर अर्थ हे सविता देव तू तीनों श्रेष्ठ स्थानों से हे सोम एवं अग्नि अपने सामर्थ्य से हमें पवित्र कर अर्थ दिव्य जन हमें पवित्र करें अस्त वसु बुद्धि द्वारा हमें पवित्र करें सभी देव मुझे पवित्र करें जात देव मुझे पवित्र करें अर्थ हे सोम हमारा संवर्धन कर और सब प्रकार से देवों को अर्पित करने योग्य हविष्य पदार्थ हमारे पास हों ऐसा कर अर्थ उपासकों को प्रिय शब्द करने वाले तरुण आहुतियों से बढ़ने वाले पवमान को हम नमन करते हैं तथा उसके पास जाते हैं अर्थ आक्रमण करने वाले शत्रु का शस्त नष्ट होता है हे सोम देव सोम आकर अपना रस दें शत्रु को नष्ट करें अर्थ जो मानव को मान देवता की स्तुति करने वाले मंत्रों का अर्थात ऋषियों के द्वारा संग्रह किए गए सारभूत मंत्रों का अध्ययन करता है वह मानव सब पवित्र अन्न ही भक्षण करता है वायु ने प्रथम भक्षण किया होता है शुद्ध वायु से खाया हुआ अर्थात शुद्ध वायु से पवित्र हुआ पवमान है इस पवमान सूक्तों का अध्ययन ऋषि करते थे तथा उससे बोध प्राप्त करते थे अर्थ जो पवमान अर्थात सोम देवता के मंत्रों के संग्रह का अध्ययन करता है यह पवमान के मंत्रों का संग्रह ऋषियों ने एकत्रित किया ज्ञान का रस ही है उस अध्ययन करने वाले का हित करने के लिए विद्या देवी दूध घृत मधु जल दुहकर देती हैं जो इन पौमान के मंत्रों का अध्ययन करता है उसको पर्याप्त मीठा अन्न प्राप्त होता है तथा इसके सेवन से उसका अत्यंत कल्याण होता है चतुर्थो नवाकह अष्ट षष्टतम सुक्तम अर्थ मीठा सोम रस इंद्र देव के पास पहुंचने के लिए उत्तम रीति से प्रवाहित हुए दूध देने वाले घोवें जैसे अपने बच्चे के समीप दूध पिलाने के लिए जाती हैं यज्ञ में बैठने वाली गौएं अपने दूध देने के भागों के साथ हम बारो शब्द करती हुई दूध इंद्र के लिए धारण करती हैं अर्थ शब्द करने वाला वह सोम पहली प्रमुख स्तुतियां सुनता है हरे वर्ण का वह सोम ऊपर रहकर विशेष रूप से मधुर रस बनाता है छाननी का तिरस्कार करके आगे जाने वाला यह सोम बड़ा वेग धारण करता है शत्रुओं को दूर करता है तथा यह दिव्य सोम श्रेष्ठ को धारण करता है अर्थ जो आनंद बढ़ाने वाला सोम परस्पर साथ रहने वाली द्यावा पृथ्वी को विशेष रीति के साथ रखता है इससे वे दोनों साथ रहकर उन्नति करता है और क्षीर्ण नहीं होती इसके लिए यह सोम दूध के साथ मिश्रित होता है और बड़े अपार द्यावा पृथ्वी है यह जानता है तथा आगे बढ़ता हुआ अक्षय अन्न को स्वीकार करता है अर्थ बुद्धिमान वह सोम माता रूपी द्यु एवं पृथ्वी के ऊपर से विचरण करता है तथा जलों को प्रेरित करता है यह अपनी शक्ति से अपना पाँव प्रेरितता है यह सोम सबके अन्न से पुष्ट होता है यह सोम मृतियों की अंगुलियों से मिलकर रहता है सब भूत मात्र की रक्षा करता है अर्थ दक्ष मन से सम्यक रीति से यह सोम उत्पन्न होता है यह यज्ञ का उत्पत्ति स्थान है यह नियम के अनुसार ऊपर के स्थान में रखा है यह दोनों सूर्य तथा सोम प्रथम मालूम हुए गुप्त स्थान में रहा इनका जन्म नियमानुसार प्रकाशित होता है अर्थ ज्ञानी लोगों ने आनंद बढ़ाने वाले इस सोम का स्वरूप जाना जो सोम रूप अन्न शेन पक्षी ने दूर से लाया था उस उत्तम रीति से बढ़ने वाले सोम को जलों में उत्तम रीति से छानते हैं यह सोम देवों के पास जाने की कामना करता है देवों के पास जाता है तथा या सोम स्तुति करने योग्य है अर्थ हे सोम 10 अंगुलियां तुज रस निकाले सोम को शुद्ध करती हैं यह सोम ऋषियों ने बुद्ध पूर्वक यज्ञ कार्यों द्वारा यज्ञ स्थान में रखा होता है वह सोम मेढ़ी के बालों की छन्नी से छाना देवों की स्तुति करने वाले ऋतिजो ने रखा दान के लिए अन्न देता है अर्थ यज्ञ पात्रों में आने वाले देवों के लिए प्रिय अर्थात कामना करने योग्य उत्तम संगति करने योग्य सोम रस की मनहपूर्वक स्तुतियां की जाती हैं मीठे रसवाला यह सोम धारा से उर्मि के साथ द्योलोक से आता है तथा शत्रु के धन पर अपना अधिकार करने वाला यह अमर सोम जिसकी स्तुति करने की प्रेरणा करता है अर्थ यह सोम दुलोक से सब जल पृथ्वी पर प्रेरित करता है शुद्ध किया हुआ सोम रस यज्ञ के कलशों में बैठता रहता है पत्थरों से कूटकर निकाला यह रस छाना जाने पर यह सोम रस प्रिय धन प्राप्त करता है अर्थात स्तुति करने वालों को ऋत्यूजों को देता है अर्थ हे सोम जल आत्मा गोदुग्ध से मिलाया हुआ अनेक प्रकार का अन्न धारण करके हमें दे देश रहित दुलोक एवं पृथ्वी को हम बुलाते हैं देव हमारे लिए उत्तम वीर पुत्रों से युक्त धन दे एकोन खष्टतम सुक्तम अर्थ इस इंद्र की स्तुति हमारे द्वारा की जाती है जिस प्रकार बाण धनुष पर लगाया जाता है या जैसा पुत्र माता की गोद में बैठता है दूध देने वाली गौ की भांति पास आने वाली दूध देती है इसके व्रतों में भी सोम प्रेरित किया जाता है अर्थ इंद्र की स्तुति की जाती है और मीठे सोम रस की धारा दी जाती है वह आनंद देने वाली रस धारा इंद्र के मुख में प्रेरित की जाती है मृदु प्रवाहित होने वाला रस शत्रु पर आघात करने वालों के बाणों की भांति सोम रस मेढ़ी के बालों की छाननी से शीघ्रता से जाता है अर्थ বধू की भांति सोम मेढ़ी के चर्म पर स्वच्छ किया जाता है अधीन पृथ्वी की नाथ सोम औषधि यज्ञ में जाने वाले यजमान के लिए अग्रभाग में जाने की प्रेरणा करती है हरे वर्ण का यज्ञ के लिए योग्य प्राप्त किया यह आनंद देने वाला सोम आगे बढ़ता है यह सोम बलों को तीक्ष्ण करके बढ़ाता है बड़े वीरों की भांति सुशोभित दिखाई देता है अर्थ बैल पुकारता है उसका अनुकरण गौएं करती हैं तेजस्वी पुरुष के स्थान को देवियां जाती हैं यह सोम रस मेढ़ी के बालों की छाननी में से छाना जाता है तथा यह सोम अपने कवच को प्राप्त होता है अर्थ अमर हरे वर्ण का सोम जल के साथ मिलकर शुद्ध होता हुआ शुद्ध किए तेजस्वी वस्त्र से आच्छादित होता है दुलोक के पृष्ठ भाग पर रहने वाले सूर्य का निर्माण करके तेज से युक्त करता है यह सोम पात्र में प्रकाशमय रस देता है अर्थ सूर्य की किरणों की भांति गमनशील और आनंद देने वाले शत्रुओं का नाश करने वाले तरहशील सोम रस तने हुए धागों में से साथ छाने जाते हैं वे सोम रस इंद्र के सिवा कोई भी स्थान को जाते नहीं अर्थ रतियों के द्वारा रस निकाले सोम रस आनंद देते हैं वे इंद्र के समीप जाने की कामना करते हैं नदी के प्रवाह जैसे निम्न भाग में जाते हैं वैसे वे इंद्र के पास जाते हैं हमारे घर में दो पांव वाले अर्थात मानवों तथा गौ आदि पशुओं का कल्याण हो हे सोम हमारे पास सब अन्न एवं पुत्र आदि लोग रहें